जिज्ञासा यदि कोई साधक इष्ट दर्शन के लिए हट करे और किसी प्रतिबंध के कारण दर्शन के पहले ही उसका शरीर छूट जाए तो उसकी क्या गति होगी समाधान हट करेगा तो शरीर छूट सकता है और यदि ईश्वर ऐसा ना चाहे तो नहीं भी छूटेगा साधक ने ईश्वर के लिए हट किया है जगत तो उसके मन में है ही नहीं यदि उसका शरीर छूट भी जाए तो फिर जन्म लेकर ईश्वर के लिए हट करेगा किसी जन्म में उसका काम बन ही जाएगा बस जगत के लिए हट नहीं करना चाहिए जिज्ञासा गीता में आया है सदृशम चेष्टते स्वस्या ज्ञानवानपि प्रकृति यांति भूतानि निग्रहः किम करती यदि सबकी प्रवृत्ति प्रकृति से ही हो रही है तो व्यक्ति का पुरुषार्थ कैसे बनेगा समाधान प्रश्न बहुत गंभीर है इस श्लोक के भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ज्ञानवान का अर्थ किया है शास्त्रज्ञ एक बिना शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति है और एक शास्त्रज्ञ दोनों अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं तो भगवान का उपदेश उनके लिए क्या करेगा तमाम व्यक्ति शास्त्र जानते हैं पर उसको जानते नहीं क्योंकि उनकी चेष्टा प्रकृति से हो रही है भगवान भाष्यकार ने प्रश्न किया कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति के द्वारा पुरुषार्थ कैसे संभव है तब विचार किया कि प्रकृति व्यक्ति को किस क्रम से विषय के प्रति प्रवृत्त करती है इसका निर्णय किया कि प्रकृति राग द्वेष उत्पन्न करके ही जीव को प्रवृत्त करती है किसी की प्रकृति यदि सात्विक है तो सात्विक कर्म सात्विक देवता सात्विक भोजन के प्रति उनमें राग उत्पन्न कर देगी उस जीव को वही अच्छा लगेगा इसी प्रकार राजस और तामस प्रकृति भी राजस तामस पदार्थों के प्रति राग उत्पन्न करके जीव को प्रवृत्त करती है फिर शास्त्र क्या करेगा तो कहा कि शास्त्र प्रकृति से उत्पन्न होने वाले राग द्वेष का बाधक बनता है जब व्यक्ति शास्त्र दृष्टि वाला हो जाता है तो वह शास्त्र से प्रवृत्त होता है राग द्वेष से नहीं सात्विक प्रकृति वाले में तो शास्त्र श्रद्धा तत्काल उत्पन्न हो जाती है पर अन्यों में यह सहज नहीं होती इसलिए हमारी परंपरा में बालक के गर्भाधान से लेकर यज्ञोपवीत तक संस्कार गुरुकुलवास इत्यादि ये विधान शास्त्र श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए ही है इनके द्वारा बालक की प्रकृति शास्त्र प्रकृति हो जाती है उसके पूर्वजन्मकृत धर्माधर्मादि संस्कार से बनी जो सहज प्रकृति है उससे यह शास्त्र प्रकृति प्रबल हो जाती है अब वह सहज प्रकृति उसमें राग द्वेष पैदा करके उसे विषयों के प्रति प्रवृत्त नहीं कर पाती ऐसे व्यक्ति के सोचने का ढंग अच्छा लगना खराब लगना नहीं होता वह सोचता है शास्त्र क्या कहता है तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे कार्या कार्य प्रत्यक्ष देखा है एक पंडित का नृत्य सायंकाल विष्णु सहस्त्र पाठ का नियम था एक दिन किसी कारणवश वह पाठ नहीं कर पाया जब भोजन करने बैठा तो याद आया तब उसने पहले पाठ पूरा किया फिर भोजन प्रारंभ किया उसके सामने गरम भोजन रखा है उसका मन तो कह रहा था कि पहले भोजन कर ले पर शास्त्र दृष्टि प्रबल हो गई तो वह उत्पन्न हुआ राग कट गया इस प्रकार जीव में जब हम शास्त्र को महत्व देंगे तब शास्त्र दृष्टि से सहज प्रकृति बाधित होने पर राग द्वेष की अधीनता हमारे जीवन में नहीं होगी फिर हमारे द्वारा जीवन में पुरुषार्थ बन सकता है